श्रीमद् भागवत महापुराण नौम स्कंध अथ षोड़ोध्याय परशुराम जी के द्वारा छत्री संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा श्री श्रीशुकुवाच पिरोपशीक्षि राथेती कुन नंदन संवत्सर तीर्थयात्रा चारित्व्रजतः श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की इसके बाद वे एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए कदाचित रेणुका या था गंगायाम पद्म मालिनम गंधर्वराजम क्रीड़न तम एक दिन की बात है परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी वहाँ उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है विलोकयंती क्रीडंत उदकार नदीम गो न सस्मार किंचित चित्र सस्हा वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है इस बात को भूल गई उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था कालाते हम तम बिलोक्य मुनि साप अभिशंकाम आगत्या कल संतस्थ पुरोधाजा कृतानजलि हवन का समय बीत गया यह जानकर वे महर्षि जमदग्दी के साप से भयभीत हो गई और तुरंत वहाँ से आश्रम पर चली आई वहाँ जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई व्यभिचार मृज्ञा पत्न प्रकृति ब्रवीित घृतनाम पुत्र का पापम इतुक्ता जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यविचार जान लिया और क्रोध करके कहा मेरे पुत्रों इस पापनी को मार डालो परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की राम संचोदिता मात्रा भ्रातृन्मात्र सहावधे प्रभाव्यो मुले सम्य समाधे तपस्य सह इसके बाद पिता के आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी डाला इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे वरेण छंदया मास प्रीत सत्यवती सुतः वबरे रामोपि नाम रामोपी जीवित छा बधे परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जब लग दी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो परशुराम जी ने कहा पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था उत्तुते कुशलिनो निद्रा पाय पितुर्विध्वान रामस्य राे सुहृदधम परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे सबके सब अनायासी सकुशल उठ बैठे परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोवल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था ये अर्जुन से सुताराजन स्पुरहत स्व पितुर्वधम राम विरज पर सहस्रबाहू अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चयन नहीं मिलता था एकदा श्रम तो रामे संभ्रातरी वनम गा उपागम एक दिन की बात है परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे यह अवसर पाकर वह साधने के लिए सहसत्रबाहू के लड़के वहाँ आ पहुँचे दृष्वांगार आसीनम आवेशित धियम मुनिम भगवत उत्तम श्लोके जघ्नुस्ते पाप निश्चयाह उस समय महर्षि जगनग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कृति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे उन्हें बाहर की कोई सुध न थी उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था याचमाना चमा कृपणया राम महात्राति दारुणा प्रसा सिर उत्कृत्या निन्नस्ते छत्रबंधव परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए परीक्षित वास्तव में वे नीच क्षत्रि अत्यंत क्रूर थे रेणुका दुख शोकाता निघन ध्यानत्मना राम रामे हिताते रामाते सोच कई सती सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगीं परशुराम बेटा परशुराम शीघ्र आओ तदुप्रुत्य दूरस्थो हारामेत्याम त्वर आश्रम आसाद्यज से पितरम हतम परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हाराम यह करुण क्रंदन सुन लिया वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं तत दुःख रो शोक वेगा विमोहित हातात साधो धर्मेष्ट तक्वासमान सर्गतो तो भगवान परीक्षित उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ साथ क्रोध असहिष्णुता मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए हाय पिताजी आप तो बड़े महात्मा थे पिताजी आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए विलप्यव पितादेह निधा भ्रतृषु स्वयं प्रगृह्य परशुराम क्षत्राताय मनोदे इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में परसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया ग्वास्मती रामो ब्रह्मग्न विहत श्रिम त शेषिराजन्ध्ये चक्रे महागिरीम परीक्षित परशुराम जी ने माहिस्मती नगरी में जाकर सहस्र अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मग्या नीच क्षतियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी तद्रक्ते न घोरा अब्रम्हण्य भयावहाम हेतु कृत्ता पितृवधम क्षेत्रे छत्रे मंगलकारिणी ये सप्त कृत् पृथ्वी कृत्षत्र प्रभु समन्त पंच चक्रे सोड़ितो दान हृदान उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी भर निकली जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के पंचक में ऐसे ऐसे पांच तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे पितु काये न संधा सिर आदाय बरसी सर्वदेव देवम आत्मान अय जन्म कै परशराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का जजन किया ददौ प्राचीम दिशं होत्रे ब्रम्हणे दक्षिणाम दिशं अध्य वे उद्गात्रे उत्तराम दिशम यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को दक्षिण दिशा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा ब्रह्मा को पश्चिम दिशा को और उत्तर दिशा साम गान करने वाले उद्गाता को दे दी अनेभ्यो वसवातरदिश कक्षाया च मध्यतः आर्यावर्त मुपद्रष्ट सदस्येतः पर इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋत्विजों को दी कश्यपजी को मध्यभूमि दी उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएँ प्रदान कर दी तत शावभृतस्नान विधूताशेष किल्वश सरस्वत्यां ब्रह्म रेजे युवा सुमान इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघरहित सूर्य के समान शोभामान हुए स्वदेहम जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्ष्मणम लक्ष्मण ऋषिनाम मंडपे शोभु सप्तमो राम पूजिता महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तषियों के मंडल में सातवें ऋषि हो गए जाम दग्न ओपी भगवान राम कमलोचन आगाम वर्तय्यति वे बृहत परीक्षित कमल्लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी वनवंतर में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे आस्तेद्यापी महेन्द्राद न्यस्तंड प्रशांत धी उपगीयमान चरित सिद्ध गंधर्व चारणीय वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं वहां सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं एवं भृगुष विस्वात्मा भगवान हरीश्वर अवतीर्य परम भारंभोहन बहुशो निपान सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया गांधेरभुन्महाजास तपसा छात्र मुसृज्यायोले भे ब्रह्मवर्चस महाराज गांधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया विश्वामित्रस्थ चैनपुत्रा एक शतम नृप मध्यमस्तु मधुचन्दा छंदा एवते छंदस एव परीक्षित विश्वामित्र जी के सौ पुत्र थे उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुचन्दा। इसलिए सभी पुत्र मधुचन्दा के ही नाम से विख्यात हुए पुत्रम कृत्वा पुनः शेप सुन शेपम देवरात तम सुखभागवम आजिर्गतम सुता ना हे शे सकल्पताम विश्वामित्र जी ने भृगवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे सुनसेप को जिसका एक नाम देवरात भी था पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो यो वही हरिश्चंद्रमुखे विकृत पुर पशु स्तृत्व दवान्जे सांस मुचेबंधना पास बंधनाजने देव दैवैगाधीसुताप देवरात सुनसेगव यह वही प्रसिद्ध भगवंशी सुनसे जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञपशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंद से छुड़ा लिया था देवताओं के यज्ञ में यही सुनसेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था अतः देव रात इस विपत्ति के अनुसार गाधि वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ ये मधु छंद सो जेठा कुशलम्बे ने अशपतान्रुद्धोत दुर्जना विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुन को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न नह लगी इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि दुष्टो तुप सम्मेक्ष हो जाओ स हो मधु छंदा सात यो भगवान संजाली तस्मिन तिष्ठा महे व्यम इस प्रकार जब उनचास भाई वृक्ष हो गए तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधु छंदा ने अपने से छोटे पचासों भाइयों के साथ कहा पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं जय ज्येष्ठ मंत्र दिशम चक्रु स्वामी विश्वामित्र सुता वीरवंतो भविष्यथा ये मानम मे नुगृहंतों वीरवंत अकर् अक। वीरवंतम अकर्तम यह कहकर मधुचंदा ने मंत्रद्रष्टा सुन सेब को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयाई छोटे भाई हैं तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा तुम लोगों ने मेरी बात मान मेरे सम्मान की रक्षा की है इसलिए तुम लोग गो जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे ऐसा कुश का देवरातअस्तमृत अन्य चाष्ट कारीत जय क्रतु मेरे प्यारे पुत्रों यह देवराज सुनशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक हारित जय और कृतुमान आदि भी और भी पुत्र थे एवं कौशिक गोत्रम तो विश्वामित्रिए पृथग्विधम प्रवरांतमापन्नम तद्धि चं प्रकम इस प्रकार विश्वामित्र जी के संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया ये श्रीमद्भावते महापुराणे पारंस्याम चीतायाँ नम स्कोडशोध्याय